रहो, रहो, रहो, रहो। नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबान वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अर्षक करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में डॉक्टर अक्षिता सिंह उपस्थित हैं आप एजुकेशनिस्ट हैं और करंट अफेयर इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आइए आपसे कुछ बातें करेंगे और ख़ास आप ग्लोबल सबमीट ब्रह्मा कुमारी का जो हो रहा है उसको आपने पूरा अटेंड किया और आप उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसमें भी हम लोग जो है ख़ास करके बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है और जैसे कि अब हम लोग फाइनेंस या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके बारे में सोचने की बात करते हैं चिंता का जो है चिंतन करेंगे हम लोग इकनॉमिक्स के बारे में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अक्षिता जी का बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बहुत अच्छी यहां आके तो और भी ज़्यादा लगता है अच्छे हो, हो गए सही बात है। बिल्कुल आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और एक नए कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है की बस तैयार है जी जी जी जी जंग पे जाने की तैयार क्या क्या कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल Uh, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आप तैयार हैं आप यानी हम लोग अपने जीवन में भी हमें हमेशा जो है थोड़ी सी पूर्व तैयारी अगर हम लोग कर लेते हैं तो कहीं भी कोई भी वर्कआउट करने में आपको आसानी लगता है पूर्व तैयारी में अगर हमारी लैकिंग्स है तो वो फिर कार्य में भी दिखता है तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर आपने सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा कर ली है और आपका फोकस भी क्लियर है कि मुझे क्या करना है तो मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमीट में जो बातें हुई हैं तो उसकी थोड़ी सी अनुभूति हमारे सभी श्रोताओं को जरूर कराइए क्या क्या आपने देखा क्या क्या सुना और इस पूरे आयोजन से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा ग्लोबल जो शांतिवन में हुई है आज की में जो हुई है यदि मैं अपने लेवल पे बात करूँ कि मैंने क्या देखा तो शुरुआत जैसे हमारे महामई राष्ट्रपति जी ने की तो उन्होंने बहुत सारी बातें इकोनॉमिक चेंज और सोसाइटी चेंज के लिए भी की स्वच्छता के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें उन्होंने की और उसके बाद जैसे सोलर एनर्जी को लेकर जो उन्होंने बात की तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ग्लोबली यदि हम देखें तो सोलर एनर्जी की जो चर्चा है वो सब जगह है और भारत इसमें बहुत अच्छा कर सकता है राजस्थान की भूमिका की बात करूं तो जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता कहते हैं कि 142 गीगाबाइट है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अभी तो केवल 5,000 हजार मेगाबाइट के आसपास ही हम उत्पादन कर पा रहे हैं दे, दे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बात की क्योंकि बिना विद्युत के ना क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बिना विद्युत के आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है आज के आज के ज़माने में यदि हम बात करें हमें पानी चाहिए तो मोटर चलाने के लिए विद्युत चाहिए हमें अपना फ़ोन रिचार्ज करना है जो आज हमारा मोबाइल अपना हमारा बैंक सब कुछ है मतलब हमारी हमारा अलार्म भी है गड़ी भी है उसके लिए भी हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है तो उसको लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही और जो सोलर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं उनका भी स्पीच हमने सुना जी जी जी तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल समिट के दौरान हमने देखी ग्लोबल समिट में जो हुई है वो बहुत ही सराहनीय है जी जी। और मेरा अनुभव इस बारे में ये है कि इस तरीके की सबमिट जो यहाँ पर कराई गई है आ, वो पहल है ब्रह्मा की तरफ से और वो ये पहल और भी जो सोसाइटी काम कर रही मतलब और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं वो भी है। इसमें जुड़ सकते हैं उनको जरूर से जुड़ना चाहिए और हालांकि इतने इतने बड़े लेवल पर ये आयोजन हुआ है यदि आप इससे Uh, इससे जुड़ नहीं पाए तो ये आपकी हानि है एक तरीके से लॉस है ये आपका बिल्कुल, बिल्कुल. और सोसाइटी पर इसका क्या इम्पेक्ट होगा देखिए इतने सारे सेलिब्रिटीज हमने देखे चाहे वो महामहिम जी आई और मंत्री आए एक्टर्स आए कल्चर प्रोग्राम के दौरान इंडियन आइडल्स के बिल्कुल, जो रनरअप थे उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हुँ. जो बी के बहनें थी आ, सिस्टर शिवानी सूरज दीदी उन्होंने अपनी हाँ बी के अपने विचार रखे तो साइंस को यदि आप आध्यात्मिकता के साथ मिलाकर डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते हैं और की तरफ आगे बढ़ते सकारात्मक आ, प्रभाव जो पर देखने को मिलेगा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।, नहीं है डॉक्टर अक्षिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और खास ग्लोबल सबमीट के अपने विचार जो है आपने व्यक्त किया कि किस तरह का आयोजन था और कैसी सोसाइटी पर इसका असर होगा ये आपने बताया तो आइए अब बात करते हैं हम लोग आपके प्रोफेशन के बारे में करंट अफेयर्स के बारे में कि आप क्या करते हैं वो थोड़ा सा बताएं मैं डॉक्टर अक्षता हूँ और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ जी जी आ, वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेस के विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स जी की चर्चा करती हूँ उन्हें पढ़ाती हूं और पढ़ती भी हूँ <laughs> उनकी इसकी सेवक हूँ एक तरीके से जी, जी. और इसके साथ साथ कुछ जो समाज सेवा के कार्य हैं उनसे भी मैं जुड़ी हुई हूँ जिसमें जी. हमने कर, करीबन सोलह सौ सो, सत्रह सो बच्चियों को गोद लेके हम उनको पढ़ाते हैं क्या बात है आ, तो ये भी कर रही हूँ इसके अलावा मैंने जो राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा जी जी के अंतर्गत 2018 में मेरी भी रैंक रही दो के के हजार अच्छा सेवा का काम वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है डॉक्टर अक्षिता जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपने प्रोफेशन के बारे में तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में या इंडियन अर्थव्यवस्था के बारे में तो उसको देख के आपको क्या लगता है कैसे हमारा जो है भारत ग्रो कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में बहुत ही अच्छी स्थिति पे अभी है देखिए थोड़ा सा मैं इसको आ, अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी जी, जी, जी। कि कोरोना आया कोरोना का प्रभाव बाकी जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें देखा गया डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखा गया भारत शायद इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिस पर कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन भी भारत में नहीं देखने को मिला अन्य देशों की अपेक्षा <laughs> तो ऐसी स्थिति में भारत को भारत में जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट भी है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है इसी तरीके से भारत के निवेश की बात करो तो भारत में निवेश आप देखो कि कोरोना के बाद कोरोना से पहले जो निवेश चाइना में जाता था वो निवेश अब भारत में आ रहा है mm -hmm. चाहे अब अमेरिका की बात कर लीजिए अब जापान की बात कर लीजिए आप यूरोपियन uh, कंट्रीज़ में यूएस की बात कर लीजिए आप रशिया की बात कर लीजिए अब सिंगापुर की बात कर लीजिए सब जगह से जो निवेश है वो लोग इंडिया में आ रहा है इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो स्थिति है वो भारत की बहुत अच्छी है वर्तमान में Uh, यदि 2020 का हम डेटा देखते हैं तो तिरसठवें स्थान पर है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत तो भारत की ऐसी स्थिति मतलब व्यापार करने के लिए बहुत सुगमता जो है भारत पेश कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन प्रणाली कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी सुविधाजनक अब हो गई है uh, प्लस ये लगता है जो जो अन्य कंट्रीज़ हैं जो अन्य जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगता है कि यदि इंडिया में वो निवेश करेंगे तो कोरोना जैसी त्रासदी भी आ जाएगी तो उनके निवेश पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनकी उनका उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के साथ साथ उस प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट की आवश्यकता है वो भी उनको भारत में मिल जाएगा क्योंकि भारत में एक तो स्किल लेबर बहुत अच्छी है आप देखिए कि आप विश्व की किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए आप गूगल को देख लीजिए आप, आप और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं डॉक्टर्स को देख लीजिए इंजीनियर्स को देख लीजिए सारा जो ब्रेन है ना वो इंडिया का है hmm. आप अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की डॉक्टर्स की टीम देखेंगे तो मैक्सिमम आपको इंडियंस मिलेंगे आप इंजीनियर्स देखेंगे अभी तो इनफैक्ट आप ब्रिटेन के पी के बारे में बात करेंगे तो वो भी भारतवंशी ही कहलाते हैं तो भारतीय ब्रेन बहुत अच्छा है कार्यबल मतलब जैसे वर्किंग लेबर फोर्स की बात करते हैं इंडिया में बहुत कुशल है व्यापार की स्थितियाँ बहुत सुगम हैं बहुत अच्छी हैं भारत की जो इकोनॉमी है जिसकी हम कह रहे हैं कि फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो इंडिया इंडिया की हो जाएगी आने वाली कुछ ही मतलब कुछ ही समय में इसके साथ साथ विकसित भारत की बात कर रहे हैं हम कि विकसित भारत का एक नारा लेके चल रहे हैं कि अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जो है बनने जा रहे हैं तो भारत में मुझे लगता है कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेटर हो रही है लगातार होती जाएगी क्योंकि उसका एकमात्र रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी हुई है क्योंकि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उस उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत, बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी जरूरी है। आ, आ, आ. तो ये इसमें कहीं कोई दौराए नहीं।, नहीं है कहीं कोई आ, मतलब आप Uh, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते इकोनॉमी को लेकर क्योंकि फ्रांस को छोड़कर अभी जो भारत की इकोनॉमी है वो फिफ्थ नंबर्स पर आ गई है जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि हम बात करते हैं तो इट्स मतलब वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एट ऑल बिल्कुल चलिए डॉक्टर अक्षिता जी बात अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आ, जैसे हम सभी लोग संगीत के साथ जुड़े रहते हैं तो संगीत गीत वगैरह आप अगर पसंद करते हैं तो किस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं और उसमें से एक आध गीत जो आपको याद हो तो उसकी लाइनें ज़रूर बताइए कि वो गीत क्यों आपको मोटिवेट करते हैं या प्रेरणा देता है <laughs> ये आपने बहुत ही टचिंग क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मतलब इतनी भागदौड़ बड़ी भरी जिंदगी में जहाँ आपको अपने अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस तक जाने के लिए लगभग एक घंटा लगता है उस एक घंटे में आप कितना चिंतन वनन करोगे <laughs> <चो laughs> तो आप म्यूज़िक ही ज़्यादा सुनते हो और मेरे साथ विशेषता यह है कि मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं पहले ब्लूटूथ लगाती हूँ और कनेक्ट करती <laughs> हूँ उसको <laughs> क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि कोई फोन आ जाए तो आप उसको हालांकि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग करते वक्त आपको फोन नहीं अटेंड करना चाहिए बट ब्लूटूथ हमें वो सुविधा देता है कि चलो हम कुछ free जरूरी कॉल फ्री होके कर सकते हैं हाँ है। कुछ जरूरी कॉल्स से उठा सकते हैं बट uh, वो <laughs> <laughs> म्यूजिक दूसरा या तीसरा मान लो दूसरा प्यार है बेहद पसंद है मुझे मैं पर डे शायद जब आ, मैं काम पर जाती हूँ तो पर डे की मैं बात करूँ एक घंटे तो लगभग लग मैं म्यूजिक सुनती हूँ <laughs> मुझे सबसे अच्छी पंक्तियाँ कौन सी लगती हैं देखिए बचपन से हमारा जो स्कूल था वहाँ पर ये होता था कि सुबह प्रेयर होती थी और शाम को छुट्टी वाला जो पीरियड होता था उससे उसके एक पीरियड पहले बिफोर वन पीरियड कुछ कोरस गान होता था उसके बाद फिर हमें स्पोर्ट्स में ले जाके और तब हमारी छुट्टी करते थे, थे, थे, थे स्कूल से तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोरस होते थे तो मेरा जो फेवरेट उसमें से एक कोरस है जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी ओ मेहनत को अपना ईमान बनाए अपने हाथों को अपना भगवान बनाए राम की इस धरती गौतम की इस भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी <laughs> <I guess laughs> <laughs> डॉक्टर अक्षिता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे उस बात को जो है ये उजागर भी करता है ये गीत छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नहीं बातें करेंगे और हिंदुस्तान को जो है हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा भाव आपने प्रकट किया है और आपका प्यारा भी गीत है तो आइए सुनते हैं इसी गीत का आनंद उठाते हैं अभी आप सुना है रेडियो वन 1.07.8 एफएम पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो कल की बात पुरानी नए दौर में दिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना नए जगत से हम भी नाथा जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कई की बातें कई की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी ताजमहल हैं और बनाने कितने ही अजनता हमको और सजाने अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कई की बातें कई की बात पुरानी नए काम में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर अक्षिता जी हमारे साथ हैं और गाना भी आपने बहुत ही प्यारा सा सुना छोड़ो कल की बात है तो ये गीत आप सभी के दिल को भी जकजोर देता होगा और ख़ुशी भी प्रदान करता है दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें मैसेज के साथ साथ खुशी प्रदान करने वाला गीत आपने अभी सुना तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही रोज़ एक बार सुनिए ऐसे गीत जो आपको मोटिवेशन देगा तो आई ऐसी मोटिवेशन के साथ फिर से मैं डॉक्टर अक्षिता जी से जोड़ना चाहूँगा आज के समय में जैसे कि हमारे सोसाइटीज़ हैं आदिवासी बेल्ट भी हैं शिरो के आसपास में गांव में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गाँव की ज़िंदगी कैसी है उसमें क्या हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं कभी आपने मंथन किया सोचा है तो बताइए कहते हैं कि भारत गाँव गाँव में वस्ता है, है। गाँव का प्रदेश है जी जी और विशेषतः राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और है। राजस्थान की आ, मतलब केवल 24 परसेंट आबादी अगर 2011 की जनगणना की बात करूं केवल 24 परसेंट आबादी ही शहरों में बसती है बाकी किस जो में आ, सारी छिहत्तर परसेंट जो आबादी है वो अभी भी गाँव में राजस्थान में निवास करती है आ, तो मैंने गाँव को बहुत करीब से देखा है और हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं जिनकी पेरेंट्स की आंखों में बहुत सारी चमक होती है अपने बच्चे को वो देखना चाहते हैं वो सपना पूरा करते हुए बट कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होती आ, तो ना उनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है क्योंकि वो गाँव में इतनी भी संचार सुविधाएँ और विद्युत की सुविधाएँ हैं इतनी अभी उपलब्ध नहीं है ऐसी hmm. स्थिति में जब वो अपने गाँव के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कुछ बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं है और बच्चियों को लेकर विशेषतः छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको लेकर एजुकेशन की स्थिति शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है hmm. तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को जो मुख्यतः गाँव से बिलोंग करते हैं और ऐसे बच्चे जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं hmm. जहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है जैसे कि सड़क बिजली पानी और कहूँ तो अच्छे पोषण युक्त तो भोजन भोजन तो है बट पोषण युक्त तो भोजन की बहुत ज्यादा कमी है hmm. तो ऐसी ऐसे बच्चों को हम अपनी संस्था में निशुल्क या स्कॉलरशिप बेस्ड पर उनको एजुकेशन उपलब्ध करवाते हैं hmm. आ, इसी के साथ साथ अभी हमने एक इनिशिएटिव और लिया है कि हम जो ये जो अपने सिरोही बारह में जो कुछ ट्राइबल बेल्ट है, जी, जी, है जी, ना वहाँ पर हम कुछ सेमिनार इत्यादि बच्चों की करवाएं और बच्चों को मतलब आ, आ, एजुकेशन से जोड़ें और विशेषतः कहते हैं कि घर में यदि एक बच्चा भी सरकारी नौकरी में आ जाता है तो पूरे घर को उससे मोटिवेशन मिलती मिल है तो एक जैसे हमने सिरोई में भी लास्ट ईयर 2023 में हमने सेमिनार कराई थी तो ये हमारा एक क्योंकि अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वेकेंसी भी आई हुई है और अगले साल 2 फरवरी 2025 को ये परीक्षा भी होने जा रही है तो अभी हमारे पास एक सफिशेंट टाइम भी है तो हम आपने बहुत अच्छा मतलब आपने मुझे हाँ, याद दिलाया <laughs> कि हमें पुणे वहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप हम कोशिश करेंगे कि दें जो मेधावी छात्र हैं छात्राओं को विशेषतः उनको यदि हम हॉस्टल प्रोवाइड करा सकते हैं उनको मैस भत्ता दे सकते हैं तो उससे भी उनको हम जोड़ेंगे आ, क्योंकि गांव की स्थिति से मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ मैं, मैं बहुत करीब से जो है गांव की स्थिति को मैंने देखा जैसे मैंने बताया तो उन उस सपने को बच्चों को बच्चों के जो सपने जो बच्चे आँखों में लेके आते हैं उनकी उनके पेरेंट्स जो सपने लेके आते हैं तो उनको पूरा करने के लिए आ, बहुत कृतज्ञ मतलब आ, <laughs> खुद को कर्तव्य निष्ठा के साथ मुझे बिल्कुल बिल्कुल हमें जो है फिर से अपने ही लोगों को अपना जो हमने उनसे लिया है हमने जो पाया है वो कुछ हिस्सा जो है उनके साथ शेयरिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है बैक टू सोसाइटी हम दे सकते हैं बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया है अभी अभी हम सेशन सेशन में अभी हमने ग्लोबल समिट का जो हुआ था तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात कही गई थी कि हमारे अंदर ना लेने का भाव होता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो ये देने का भाव कब आएगा? कब आएगा? तो <laughs> अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कृतज्ञता है।, है, तो <laughs> है आपने बताया और किस तरह से हम गाँव का फिर से विकास कर सकते हैं विकास इन द सेंस गाँव की थोड़ी सी खाली अपने बैक टू सोसाइटी हम जो पढ़े लिखे लोग है हाई सोसाइटी में अभी रह रहे हैं थोड़ा सा वर्कआउट करें समझदारी से तो चीज़ें संभल हो जाएगी और गांव का जीवन भी बेहतर हो जाएगा उनको लगने वाली जो चीज़ें हैं वो अगर उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए जैसे कपड़ों की बात आती है या उनको खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके पास तो वो नीड है ही है लेकिन कुछ सुविधाजनक चीज़ें अगर उनके पास पानी की उपलब्धता सही हो पीने का ताकि वो बीमार नहीं पड़े और आ, जो चीज़ें हमारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपरली मिल जाए तो कपड़े मिल जाए तो कहानी ख़त्म हो जाती है बेहतर हमारी तरह ही उनका जीवन बन जाता मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोग आ, आ, स्कूलों में वगैरह जाते हैं बच्चों से रिकॉर्डिंग करते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करने की कोशिश करते हैं रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों से मिलना होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी गाँव हैं जो स्कूल जाते ही नहीं बच्चे <laughs> hmm. क्योंकि वो पहाड़ी में रहते हैं और पहाड़ी के दूर में जो है पाँच किलोमीटर के बाद स्कूल आएगा hmm. तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और फिर जो आना आने में उनको टाइम लग जाता है ऐसी hmm. कोई सुविधा नहीं है कि वो बाई बस चले गए रिक्शा करके चले गए hmm. तो पहाड़ी में ही वो लोग रहते हैं तो वैसे देखा जाए तो उनका जीवन हम लोग ऐसे सही मायने में देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा भी है एक तरह से लेकिन दूसरी तरफ से कि बच्चे हैं तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ उनका जीवन जो है खेतीबाड़ी कर रहे हैं और या तो फिर वो सीजनेबल फल जो है वो तोड़ के हाईवे पे बेचते हैं और वहीं से उनको कैश अमाउंट मिल जाता है तो वो धूप में खड़े हो जाते हैं कुछ भी जो भी फल जंगल में निकलता है उसको वो बेचने के लिए हाई वे पे खड़े रहते हैं तो इस तरह का उनका जीवन था तो वो चीज़ें बड़ी आ, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा अगर इनको कहाँ हेल्प करना चाहिए तो फिर हमारे यहाँ एक मित्र हैं हमारे राजेंद्र जी वो वहाँ जाके उन लोगों को समझा जाना और उनके यहाँ ही उनका जो बकरी चलाने का छत डाला हुआ था छपरा ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ <laughs> पत्तों का तो उसी में उन्होंने बोला आप गाय बकरी वगैरह को तुम साइड में बांध के रखो आधा एक दो घंटा गंद, चार घंटे के लिए तब तक यहाँ एक शिक्षक आएगा और आपके सारे बच्चों को पढ़ाएगा रोज कुछ तो इस तरह से उन्होंने अपने उनके ही में बच्चों को बुला के इकट्ठा करके और शुरू किया पिछले तीन साल से अच्छा काम हो रहा है और हमको शिक्षक दिवस पर सितंबर पाँच तारीख को बुलाया था तो हमने देखा वो छपरे के साथ में फिर मैदान तो पूरा है तो वहाँ उनके माता पिता बच्चे अभिभावक जो है बच्चों को उठा उठा कर वहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ सिरोही पिंडवाड़ा से कुछ न, सीनियर सिटीज़न और टीचर्स हम लोग गए थे तो उनके सामने बच्चों ने कुछ प्रेजेंटेशन भी दिया और फिर सभी अच्छा। ने अपनी अपनी बातें बताएं तो एक उल्लास रहा और लोग जो हैं उनको पता ही नहीं कि ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी बातें भी होती हैं और हमारे बच्चे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें देखकर उनकी आँखों में जो है प्रेम था और हमें खुशी हुई कि भाई थोड़ा सा उनको हेल्प करने की जरूरत बहुत ज़्यादा करने की जरूरत हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अभी उधर कैसे डेवलपमेंट होगा ना बिजली कहाँ है ना ये क्या है हम लोग अपनी सुविधाएँ वहाँ देखते हैं आपको अपनी सुविधा ना देख कर उनकी क्या हेल्प थोड़ा सा कर सकते हैं वो चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हम लोग हम लोग भी वहाँ पर वैसे ही रहें <laughs> <भिल्कुल, भिल्कुल। laughs> हम वहाँ जाके सोसाइट अपनी सोसाइटी अगर ले जाएंगे तो वहाँ रह नहीं सकते आप लेकिन उनकी तरह आप रह सकते हैं तो उससे भी पता चलेगा कि आपको क्या जरूरत है मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ कपड़ों की उनकी जो है धुलाई या फिर वो सफाई की बात होती है वो थोड़ी सी अगर हो जाए तो बिल्कुल उनका जीवन हमारे से भी बेहतर है नेचर के साथ में <laughs> तो वो जी, वो चीज हमको देखने को हमारे सिविल सर्विस में भी क्या होता है की जनरली जो आपने कहा दाता का भाव जी जी जी देखिये जितनी भी जॉब भी, मतलब होती है नौकरियां होती बेसिकली उनका एक ही मोटो होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी पैसा आ, और क्या क्या चीजें सुविधाएं क्या सुविधाएं क्या रहेंगी कि कंफर्ट कितना है हमको उसमें देखते हैं। है ना हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा या हमारा जो स्टेटस क्या होगा ये रहता है लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसी सेवा है जो आपने दाता का भाग देती है कि आप सोसाइटी को कितना सर्व कर सकते हो एक एस बनकर आप सोसाइटी को क्या सर्व कर सकते हो आप कलेक्टर बनकर सोसाइटी को क्या सर्व कर सकते हो आप विभिन्न विभागों में जब आप सचिव के रूप में रहेंगे चाहे आप चिकित्सा में रहें आप क्या पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो कि जो डिप्राइब्ड लोग हैं या जो बिल्कुल गरीब लोग हैं इसीलिए आप कर सकते हो तो ये ये जो चरित्रार्थ बातें होती हैं मतलब ये कहना बड़ा आसान है लेकिन यहाँ में मैंने देखा कि सच में और आपने जो बात कही सच में वो दाता का भाव जो चीजें हो सकती हो सकते, सकते।, सकते। लोग क्या सोचते है की हम वहाँ जाएंगे तो अरे उनका सोचेंगे तो इतने सारे लोगों का क्या करेंगे और कुछ नहीं करना है भाई उधर जाके आपको खाली रहना है उस फील करना है की कौन सी कमी मुझे आपको लग रहा है वो सुविधा रूट बट ये नहीं होता तो है मुझे जब आप बाहर आके आपको रियलिटी क्या है नेचर क्या है और हमारी एक्चुअली हम अपनी पहचान को जो भूल गए उस पहचान को फिर से याद करने की ज़रूरत है मैं ओरिजिनली कौन हूँ शाश्वत क्या है hmm. जो शरीर आपको मिला है उसको तुम चार बार खिला रहे हो hmm. है ना hmm. सुबह दोपहर शाम उसकी पूरी रख रखाव कर रहे हैं अच्छे कपड़े पहना रहे हो नहला रहे हो सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए hmm. लेकिन गारंटी क्या मेरे भाई इतना करने के बाद उसका नो गारंटी प्लस सौ साल से ज़्यादा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे नहीं सौ साल भी सौ साल भी बहु बहु बहुत ज़्यादा है मना <laughs> एवरेज हंड्रेड इयर्स हाँ। के बाद उसकी कोई काम का नहीं है वो वो हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसको जो उसके अंदर जो चेतना है एक बिंदी है एक एनर्जी है जो इस पूरे शरीर को चार साल तक सौ साल तक मेंटेन करता है वो जो भी आप खिला रहे हो उसको एडजस्ट करने में वो अपना टाइम देता है है ना सारी बॉडी जो है वो आत्मा की वजह से वो सारी चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हो तो भी आपको संभाल रहा है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो भी बचा रहा है आपका हार्ट अटैक आ रहा है तो भी मरने से बचाने का काम भी वो अंदर से कर रहा है आपकी सेवा में लगा हुआ है और फिर भी उसका हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं और आपका शरीर छूटने के बाद भी दूसरा शरीर आपको देने का काम भी तो वही कर रहा है ना बिल्कुल और वो शाश्वत है वो एनर्जी शाश्वत है और उसकी तरफ तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं ना ही उसके बारे में सोच रहे हैं शायद लोगों में लेने का भाव ज्यादा हाँ क्योंकि देने वाले का जो है उसका पूरा कबाड़ी कर दो तुम। <laughs> पर सब लोग मुझे है। है कि सब लो अगर लेने का भाव रखेंगे तो फिर देगा कौन देगा तो कौन, कौन वाइट तो इसीलिए मनुष्य जीवन दुखी है ना मनुष्य में सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सुखी नहीं है ना आप एम्पाला कार में घूम रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं की आपको आंसू नहीं आ रहे आपके पास दुख नहीं है काई, बिल्कुल कई बार में सोचती हूँ बहुत अच्छा शरीर बहुत खूबसूरत शरीर हस्तपुर शरीर क्या एक चीज है कि जो उसके पास नहीं है और कहते हैं कि वो बिल्कुल लेट गया है अब तो उस जो आइडेंटिटी है उसको अगर समझ लेंगे ना उस समझ से ही आपका जीवन का दर्शन हो जाता है फिर आपके लिए कम्फर्ट हो न हो समानता आती है सुख दुख समान हो जाता है आपको बैलेंस करना आ जाता है जो हमारी भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी सबसे ऊंचे इसलिए है क्योंकि वो सुख में और दुख में समान अंतर में रह सकता है क्योंकि वो चेतना के साथ जुड़ा हुआ है yes. इसलिए उसका मरने का भी डर नहीं और जन्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जन्म हुआ तो भी खुशी है मौत में भी खुशी है क्योंकि इसीलिए तो इतने सारे लोग जो बलिदान दिए हैं उन्होंने उस आत्मा को समझ के बलिदान दिया उनका शरीर खत्म होगा लेकिन मैं तो जीवित हूँ ना पुनर्जन्म में पूरा हंड्रेड एंड वन परसेंट उनका विश्वास था इसीलिए वो बलिदान के लिए कोई मौत उनके लिए खिलौना था बिल्कुल तब तो वो लोग जो है चैलेंज कर पाए तभी वो वो इतनी इतनी सारी चीजें इतने वो बड़े देश तो वो आत्मा का जो चेतना तो मृत्यु का डर नहीं रहता अगर आपकी आत्मा की जागृति नहीं हुआ तो डर कभी भी आपसे निकलेगा ही नहीं बिल्कुल डर है तो फिर सब कुछ है काम क्रोध मोल लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष लेने की भावना चलेगी डर है तो <laughs> जर्नी है जो भी आपने बताई जी, जी जी पुनः जन्म की आपने कुछ इस जन्म से लेकर जो नेक्स्ट बर्थ लेंगे वो, वो जर्नी भी बहुत बहुत सुंदर हो हो जाएगी, जाएगी। अगर इसको आप डर नहीं रहेगा तो शांति में मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही <laughs> ना कि हम बहुत डरे हुए हैं इसलिए हम अशांत हैं। हमें हर चीज से डर लगता है कि आज मेरा नाम खराब नहीं हो जाए आज पैसा ना चला चला जाए हर सेकेंड में आपको डर लगा हुआ है और जो डर गया सो मर गया, मर गया।, गया। आपका जीवन जीना नहीं है, अच्छे में नहीं है आपका और इसीलिए हम हम अगर हमारे पास कहीं हम दस मिनट भी फ्री बैठे है ना, तो वी यूज आर मोबाइल होने लगता है अपने अकेलेपन से हम डरते हैं तो हम फटाफट से अपना मोबाइल उठा के उसपे कुछ ना कुछ देखते रहते मुझे लगता है वो जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाएगी जो आपने बताई इस जन्म ऐसी लेकर जो नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें मेरे साथ जो आत्मा चलेगी उसको समझ पर <laughs> uh, मैं मतलब मेरा ये ये ये हो सकता है कि जो जो भी आपने आत्मा की की बात बात और सारी पुनर्जन्म की बात कही कुछ लोगों को मतलब जैसे हम मेरे साथ वाले भी बहुत सारे लोग हैं वो ये <laughs> कहते हैं कि अगले जन्म का किसको क्या भरोसा है जो भी करना है इसी जन्म में कर लो हाँ वो तो सही है अगले जन्म का भरोसा नहीं है लेकिन इस जन्म में आप डर के जी रहे हो तो ये थोड़ी जीना है आपका हाँ इस जन्म में आप डर के जी रहे हो तो वो जीना नहीं है ना और टेम्प्रेरी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अकेले हो जाएंगे तो कैसे जीते हैं आप तो वो तो वहाँ पर मुश्किल है ना आपका तो वो मुश्किल भी हल है हर समस्या का एक ही समाधान है वो है आत्मचिंतन आत्मचिंतन से होगा आत्मा का परिवर्तन और आत्मा परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन जो बहुत जरूरी है <laughs> क्योंकि देखिए ना साइंस में एनर्जी का सुंदर डेफिनेशन ये है कि एनर्जी नॉर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय बिल्कुल इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म बिल्कुल। आत्मा ना बनाया गया है ना उसका विनाश होगा इसलिए शास्त्रों में उस चेतना को उस एनर्जी को कहा गया है अजर अमर अविनाशी तो उसकी जब पहचान हो जाती है तो उसके फॉर्म सॉलिड लिक्विड एंड गैस अंग्रेजी में कहा गया है वो फिजिकल के लिए लेकिन अब जो अदृश्य शक्तियां हैं उसके लिए सतो रजो एंड थमो अवस्था कहा गया है तो अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा लिक्विड से गैस होगा और गैस से सीधा आपको वापस सॉलिड स्टेज पे ही पहुंचना है तो सतो रजों एंड तमो जब स्टेज पे आते हैं तो अब हमारी आत्मा भूलने के कारण तमो अवस्था में आ गई लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है तमो के बाद सीधा आप सतो में आएंगे तो सतो अवस्था जो है वो बहुत ही बड़ा सॉलिड है हाँ। तो उसके, लिए उसके लिए आपको प्रोसेस के के खुद खुद को याद करके खुद की एनर्जी के साथ जुड़ना है चिंतन आत्म चिंतन से होगा आत्म परिवर्तन। परिवर्तन। तो आत्मा का चिंतन आते ही तमो अवस्था आपकी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी आप सुधा में पहुंचेंगे बिल्कुल मतलब ये जो नेगेटिविटी <laughs> <negativity laughs> हमारे साथ हमेशा बने उसको तमो कहा गया है आप क्योंकि आत्मा में तमो आया है तो आत्म चिंतन करने से ही उसका तमोनेस खत्म होके सतो आ जाएगा, क्योंकि आपको शुद्ध विचार सुंदर विचार देते लेते जाना है उसका चिंतन करते जाना है बिल्कुल। ये चीज़ है। <laughs> ये जो पर ये जो नेगेटिविटी है सी हम खुद को मतलब हमारे साथ जो नेगेटिविटी हमेशा चलती है उसको हम पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं बट हमारे आस पास सराउंडिंग्स में जो नेगेटिव ये है। आसपास या आपका घर वाला आपका पति हो बच्चा हो कोई भी हो रिलेटिव हो उसको चेंज करने का चाबी भगवान ने किसी को नहीं दिया है ये लॉ में नहीं है ओनली की एज गिवन टू यू टू चेंज यल्फ बट अभी सोसाइटी में तो यही हो रहा है कि लोग खुद के अलावा सबको चेंज करना हाँ, चाहते हैं हाँ तो वो ही तमा अवस्था है ये आत्मा की तमा अवस्था और एक काल चक्र में जो युग है वो भी तमावस्था वाली है कलयुग <laughs> ये, तो उसका जो प्रभाव है। ये जो कॉन्सेप्ट है यही मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए जब ग्लोबल समिट के लिए मुझे रीच uh, किया गया तो मुझे ये था कि अगर पॉजिटिविटी हमको ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं मिल सकती क्योंकि मैंने साउथ एशियन कंट्रीज भी जी जी uh, मेरा जाना हुआ यूरोपियन uh, कंट्रीज में भी जाना हुआ है जी जी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुझे समझ में आया वो ये कि कहीं पर यह पॉजिटिव एनर्जी जो हम तलाश कर रहे हैं वो यहीं पर एक तलाश मेरी खत्म होती है <laughs> क्योंकि वो मैंने कहा ना सोसाइटी में इतना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखिए है है। वो भूले हुए हैं हमें उनके प्रति दया है यू कैन नॉट से ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में ऐसा ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है उनको चेंज नहीं कर सकते आप चेंज हो जाओ उनके प्रति दया प्रेम करुणा आप बरसाइए और थोड़े जब तक उसको असास होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो भूला हुआ है रात में भटका हुआ है तो वो कहाँ भटका हुआ है बहुत दूर है आपसे तो उसको आवाज़ दे दे के दे दे के जब तक आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती है तब तक आपको आवाज़ देना है एक बार उस तक आवाज़ पहुँचा तो वो तुरंत आपके पास भाग के आएगा आप एनलाइटेड है तो वो एनलाइटेड हो जाएगा Great. तो सबसे पहले वो ये है है कि मुझे होना ओके okay, आवाज देना बस और कुछ नहीं करना यस yes, तो मुझे अपनी जो क्लासेस हैं उसमें हम एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं परीक्षा के भय से बच्चों को मुक्ति कैसे दिला सकते हैं और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उनको सही मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं आप जगे हैं तो आपके पास आके व्यक्ति जगी जाएगा जगी जाएगा बिल्कुल वो, वो आप खुद ही सोते रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है और आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं इसके मतलब आप जागते हुए अनजागे है। <laughs> हैं बिल्कुल वो चीजें तो चलिए डॉक्टर अक्षिता जी आपसे बातें करके आत्मचिंतन का सुंदर अनुभव हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी के लिए और जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी उन सभी के लिए आ, जैसे भाई ने बहुत खूबसूरत बातें अभी कही हैं बहुत प्यारी बातें और वो सत्य बातें कुछ बातें क्या होती हैं खूबसूरत होती हैं प्यारी होती हैं लेकिन सत्य नहीं मिलती ये सत्य बात जो उन्होंने कही है कि आत्मचिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताता का भाव रखना जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेट होना दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो मैसेज भाई बोल रहे हैं कि मैसेज वो मैं यही कहूँगी खुश रहिए मेहनत करते रहिए भरोसा रखिए और जो भी आप कर्म करें वो कर्म आपके आप आने वाले जीवन में और न केवल इस जीवन में जब आप अगला जो जीवन लेंगे वो जीवन में आप स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं या अच्छा जीवन आप कैसे ले सकते हैं वो कर्म जब आप करें तो वो सब कुछ ध्यान में रखकर ही करें आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो देखें किसी को प्रेम दे रहे हैं तो सोचें सम्मान दे रहे हैं तो सोचें कि ये जो सारी चीजें हैं वो अगले जन्म में भी आप लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव <laughs> हमेशा रहें हमेशा रहें जी डॉक्टर अक्षिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और चलिए मित्रों हमारी ओर से डॉक्टर अक्षिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ उनके इस न्यू बिगनिंग के लिए एक न्यू लाइफ जो लाइफ में लाइफ उनको मिला है तो <laughs> उस लाइफ को वो एनलाइटेड करें और आप उनके साथ जुड़ें तो आप भी एनलाइटेड हो ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कते रहो आओ मेहनत को अपना ही मान बनाए अपने हाथों अपना भगवान बनाए राम किस धरती को गौतम की भूमि को सबनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया हून है नई उमंग अब है नई जमानी हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी दोस्तानी कई कई बातें बात पुरानी नए में कहानी दिखनें हम हिंदोस्तानी हम हिंदोस्तानी हर जर्रा है मोती आंख उठा कर देखो माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो नया खून है नई उमंग अब है नई जमानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बात कल की बात पुरानी नए दौर में देखेंगे मेकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी इन दफ्तर में